आदरणीय दिव्यात्माओं आज फिर वही चर्चा का प्रारंभ करते हैं मनु जी वेद के संबंध में एक घोषणा करते हैं कि वेद का अध्ययन करने से पहले हमें सृष्टि का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्ति वेद के काव्य को समझना चाहता है उसे सृष्टि के काव्य की व्याख्या करनी चाहिए देवस्प न ममार न उस देव का काव्य ऐसा है चाहे वो वेद का काव्य हो कि सृष्टि का काव्य हो और मुख्य रूप से वेद का जो काव्य है वेद का जो काव्यात्मक ज्ञान है जो उपदेश और जो उनकी अमूल्य शिक्षाएं हैं, कहते ना ममार ना तो कवि मरती हैं, समाप्त नहीं होती हैं, और ना जीर्यती अब जब मरती नहीं है तो जीर्ण होने का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता तो मनु जी कहते हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए उसकी सृष्टि का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है तो जब व्यक्ति अपने चारों ओर देखता है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के नामों की जो एक परिपाटी है परंपरा है उस परंपरा को वो निरंतर देख रहा है कि किस पदार्थ का क्या नाम है किस पदार्थ का नाम गुणकर्ण स्वभाव के अनुसार है किस वस्तु का नाम क्यों ऐसा हुआ ऐसा क्यों रखा गया ये ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वर्ण वयश इनकी व्यवस्था इनका विभाजन इनका नामकरण कोई रखने वाला है तो, तो कौन है तो इस प्रकार से मनु जी कहते हैं कि वो एक ही है जिसे हम परमात्मा कहते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं जिसे हम इस सृष्टि का सर्व पालक कहते हैं तो कहते हैं कि उसी ने ये नामकरण की व्यवस्था मनुष्यों को सिखाने के लिए सबसे पहले उसने स्वयं इसकी शुरुआत की मनु जी कहते हैं कि सर्वेशा तुषा नामी कर्माणी ता पृथक पृथक क्या किसी के द्वारा ये नाम रखे गए क्या ईश्वर को छोड़कर कोई ऐसा था कि जिसने इन पदार्थों का नाम प्रारंभ में रखा हो तो कहते हैं नी सभी सभी पदार्थों का तो जो नाम है सभी पदार्थों का तो सभी पदार्थों का तो नाम ईश्वर ने ही रखा है और कहते हैं कि नामानी पृथक पृथक और कर्मानी पृथक पृथक नाम भी उसने पृथक पृथक रख दिए और वो नाम गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही रखे गए क्योंकि उस पदार्थ में वो गुण घटता है और कहते हैं कि कर्माणिका पृथक पृथक और मनुष्यों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कर्म करते हुए हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के मनुष्य कर्म करते हैं और वो जितने भी कर्म करते हैं वो एक व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं ये ठीक है कि आज गुण कर्म व्यवस्था सुकृत नहीं है उतनी वैदिक व्यवस्था से चयनित नहीं है जैसे कि पहले थी लेकिन फिर भी मोटी दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मण भी है क्षत्रिय भी है वैश्य भी है और शूद्र भी है और सब अपनी अपनी व्यवस्था में काम कर रहे हैं लेकिन वो विकृत अवस्था है शुद्ध ब्राह्मण शुद्ध क्षत्रिय शुद्ध वैश्य या शुद्ध अंतकरण वाला सेवा करने वाला ये दुर्लभ तो है किंतु असंभव नहीं है तो कहते हैं कि इन सबके कर्मों के आधार पर उनके नाम उनकी व्यवस्थाएं उनकी योनियां, फिर उन योनियों के नाम इन सारी की सारी व्यवस्थाओं का जो आधार था जो सूत्रधार था वो एक देव ही था जिसका हम ध्यान करते हैं उपासना करते हैं जिन, जिसके चिंतन से हम अपने आचार विचार की सुरक्षा करते हैं तो कहते हैं कि सर्वे शाम तु साना कर्माणी का पृथक पृथक वेद शब्देव्या एव आद और कहते हैं कि ये कब किए आदि प्रारंभ काले तो ये किए कब तो कहते हैं आदव सृष्टि की शुरुआत में सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि नई नई ही बनी थी जब सृष्टि एक बच्चा थी यू कह सकते हैं एक बालक था उस बालक को नामकरण करने का नहीं पता होता है तो उसके घर वाले जो है वो नाम रखते हैं तो सृष्टि का पिता जो था वही अपने जगत का चाहे वो जड़ जगत हो या चेतन चेतन जगत हो वही नाम रखता है तो कहते हैं कि ये काम कब प्रारम्भ हुआ ये आदव ये प्रारंभ में ही प्रारंभ हुआ और कहते हैं कि उसके बाद तो फिर ये नाम रखने की परंपरा चल पड़ी हालांकि नाम कई बार इस तरह रख लिए जाते हैं जो गुणकर्म स्वभाव से विपरीत देखे जाते हैं जैसे किसी का नाम है धन अरबपति लेकिन वो ऐसे घर में पैदा हुआ है कि उसने रोडपति तो है पर अरब नहीं है वो सड़कों पे सोता है फुटपाथ पे कोई खोंचा लगाता है लेकिन नाम उसका रख दिया अरब पति लोहा रोडपति तो ऐसे ऐसे नाम हम रख देते हैं और गाँव में तो ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं कुलहमल लखिया है टेटू और आजकल अंग्रेजी में टिंटू चिंटू पिंटू चीकू नहीं चिंकू तो इस तरह की ये <laughs> तरह यह जो है नाम रख देते हैं चिंकू पिंकू डब्लू बबलू का इनका क्या आधार है तो डब्लू का क्या मतलब है तो बबलू का क्या मतलब है वो बता नहीं सकेंगे लेकिन हमारे वैदिक नामों की जब हम एक परंपरा को देखते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर वैदिक नाम मिलते हैं वेदपाल है हरीश है जगन्नाथ है शिवनाथ है, है? नहीं? ओम पाल है अग्निवेश है तो इस तरह के ये नाम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे एक वैदिक परंपरा से जुड़े हुए हैं स्त्रियों के नाम में देख ले जैसे अपाला है कात्यायनी मैत्रेयी है सीता सावित्री ऐसे असूया अनुसुया माता अनसुया तो ऐसे बहुत सारे नाम हाँ, अनुशासन में रहेंगे बोलेंगे तो जरूर आपको बोलने से मना नहीं है लेकिन सही में ठोकर के बोलिए तो स्त्रियों के भी नाम इस तरह से पहले लोग रखते थे सीता सावित्री अनुसुया मैत्री गार्गी और ये नाम जब अपने नाम के साथ जब वो सुनते थे या सुनती थी तो वो सारे के सारे नाम एक गुणकर स्वभाव के आधार पर चुने होते थे गार्गी तो बहुत ही विदसी थी और आप वेद को पढ़ेंगे तो वेदों में कई जगह स्त्रियों का भी नाम आया है जिन्होंने वेद वेद का साक्षात्कार किया वेद मंत्रों का उन्होंने स्वाद लिया उसका आनंद लिया ऐसे बहुत सारी स्त्रियां भी आप उसमें मायेंगे जैसे अपाला वगैरह मिल जाएंगे आपको अपाला मिल जाएगी लोपा मुद्रा स्त्रह पहले माताओं बहनों के नाम हुआ करते थे आजकल नाम कैसे रख देते हैं हसमुखी गंगा बाई यमुना बाई तो इस तरह के नाम हमें नहीं रखने चाहिए हमें बढ़िया नामों का चुनाव करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे अर्थ का अपने अंदर अनुभव कर सकें तो कहते हैं कि आदो तो आदवि के प्रारंभ में ही एक वैदिक नामों की व्यवस्था ईश्वर ने हमें दी और कहते हैं कि वो वो शब्द कौन से थे तो कहते हैं वेद शब्द वो वेद ज्ञान के आधार पर ही वो सारे वैदिक नामकरण की व्यवस्था की गई वेद के शब्दों से वेद का जो ज्ञान है उसमें जो शब्द है उन शब्दों से इन जगत के पदार्थों के नामों का अच्छी तरह से नामकरण ईश्वर की व्यवस्था से किया गया आगे कहता है पृथक संस्थाशन से में और में ये अंत में क्रिया आई है यानी इस में इसको हम अंत में जोड़ सकते हैं सबके साथ सर्वे साम नामी पृथक पृथक कर्माणिचा वेद शब्द एव आदौ पृथक संस्थाशन से में तो वेद के शब्दों से सृष्टि के आरंभ में पृथक पृथक संस्था से निर्मे और फिर उन योनियों के जैसे वर्ण व्यवस्था के कह सकते हैं या पशु पक्षी आदि जो भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हैं, उनके भिन्न भिन्न विभाग किए तो ये मोर है ये तोता है ये कोयल है ये पपीहा है ये वो है ये ये है इस तरह के नाम रखे तो अब हम परंपरा से भी जब हम अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जरूर उन नामों से कहीं ना कहीं हमारा सम्बंध जुड़ा हुआ है जैसे हम बोलते हैं वायु तो देहाती जो गांव के लोग रहने वाले हैं उसको बोलते हैं वाय रोग हो गया है अब ये वाय रोग क्या ये वायु का अपभ्रंश वाय है कहीं कहते हैं हवा चल रही है तो वायु का विकृत रूप तो हाथों गायब हो गया और वायु और वैसे देखें तो वाती गति वायु उड़ा उन, दी प्रत्यय करके वायु बना देते है उससे उड़ा दी कोष से तो वहां भी आप देखेंगे हवा तो हाथों गया और वाह रह गया तो इस तरह से और दूसरी भाषाओं में भी आप अगर इसके पर्यावाची या इनसे मिलते जुलते जैसे आप सब देखेंगे तो कहीना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे की आदि परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं इन सब का जो है विभाग ईश्वर ने किया और आगे आगे आप लोगों ने पढ़ दिया था क्या आप पढ़ो कोई आप जी पढ़ो शिमला जी ऐसी पढ़वा लेते हैं कल राहुल जी ऐसी पढ़वा लेन के अनुकूल आर्य लोगो ने वेदों का अनु, अनुकरण करके जो व्यवस्था की वह सर्वत्र प्रचलित है उदाहरणार्थ सब जगत में सात ही वार है बारह ही महीने हैं और बारह ही राशिया है इस व्यवस्था को देखो अब भिन्न भिन्न भिन भाषाएं कैसे उत्पन्न हुई इसका विचार करना अति आवश्यक है। इस संबंध में यहूदी लोगों ने एक ऐसी कहानी कहानी है। यहूदी लोगों में एक ऐसी कहानी है कि उनके पूर्वज स्वर्ग इतना ऊंचा एक बुर्ज बना रहे थे इससे ईश्वर उन पर अप्रसन्न हुआ और उसने उनकी बोली में गड़बड़ मचा दी बस इसी से जगत में अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई तो यह कल्पना बिल्कुल अप्रशस्त है देश काल भेद आलस्य प्रमाद के कारण एक मूल भाषा से व्यवहार में भेद बढ़कर भिन्न भिन भिन्न भाषाएं उत्पन्न हुई यो ब्रह्मांडम विद धाती पूर्वम यो वही देवांश प्रणा वेदाध्यन और अध्यापन इन दोनों कामों में ब्रह्मा यह आदि ब्राह्मण आदि आचार्य और आदि गुरु हैं। उसका पुत्र विराट और उससे परंपरा में स्वयंभु मनु तक वेद का उपदेश किस प्रकार हुआ यह सब व्यवस्था मनुस्मृति में कही हुई है अलम। कहते हैं कि ये जो ऊपर मनुस्मृति का जो वचन दिया है इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था बनाई स्वामी जी कहते हैं कि वो व्यवस्था अभी भी चल रही है जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे सात बार है तो सात बार सीधे सीधे तो यू शायद वेद में ऐसे तो शायद नहीं मिलते हैं सीधे सीधे लेकिन फिर भी ये सात वारों की जो व्यवस्था है वो भारतीय व्यवस्था है वहां तो उनको संडे मंडे आदि बोलते हैं तो आप देखिए संडे में भी जैसे सन है सूर्य कोई बोलते हैं और डे मतलब दिन तो संडे तो संडे में अब देखिए हम क्या बोलते हैं रविवार आदित्यवार तो आदित्य भी सूर्य कोई और हमारे संस्कृत में तो सूर्य के लिए बहुत सारे नाम आये हैं तो किसी भी शब्द के अंत में वार शब्द जोड़ दीजिए तो हालांकि वो प्रचलित नहीं है भानुवार प्रचलित नहीं है लेकिन उसको हम कह सकते हैं भानु वासरा अध्यस्थि भानु है और भास्कर है रविवार है आदित्यवार है और सूर्य के बहुत सारे नाम हैं लेकिन उन्होंने केवल एक नाम पकड़ लिया संडे मतलब उनका वो दिन ऐसा आता होगा जिस दिन उनको सूर्य की धूप मिल जाती होगी तो उसका नामकरण उन्होंने संडे कर दिया अब ये जो आगे के जो नाम है जैसे अब जो है वो सोम का ही भ्रंश है सोम चंद्रमा को कहते हैं तो सो हटा दिया और माँ से फिर उन्होंने मून बिगड़ के बना दिया बुधवार हम हिंदी में बोलते हैं और क्या बोलते हैं बेडनेस डब्ल्यूईडी और ये सब तो बुध बुधवार हम हिंदी में बोलते हैं और वो वेडनेसडे बोलते हैं इसका मतलब है कि बुध का ही वो से बेड हो गया है तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे जो है वो अंतर मिल जाएंगे आपको तो कहते हैं ये सात वारों की जो परंपरा है उन्होंने भी अपनाई और आज सारे विश्व में ये सात बारों की जो परंपरा चल रही है उनके अंग्रे, अंग्रेजी में उर्दू में फारसी में मलयालम में जर्मनी में या फ्रेंच में नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्रम उनका यही है तो कहते हैं ये तो सात बार है और फिर कहते हैं बारह ही महीने है सामानो से बारह ही महीने होते हैं तो जनवरी फरवरी नहीं दे, देशियों में तो कई बार कुछ दिन आगे पीछे कुछ हाँ, बढ़ जाते हैं कुछ तो उन्होंने भी इस बात स्वीकार कर ली कि उन्होंने उसको जनवरी फरवरी से रख लिया और वो भी उनके कोई देवता होते हैं। जैसे अगस्त है अगस्त कोई उनका देवता हुआ है उसके नाम से उन्होंने अगस्त ऋषि अगस्त नाम रख दिया वैसे देखा जाए तो वो महसी अगस्त ही होंगे वो अगस्त को ताको वो अंग्रेज लोग ता तो बोल नहीं पाते तो ताको टा ता बोलते तो अगस्त बोलते हैं और है अगस्त तो उस ऋषि के नाम से अगस्त हो गया जून जुलाई अगस्त तो इस तरह से हम अगर इन पर थोड़ा सा इसके संबंध में आप एक पुस्तक पढ़ सकते हैं आपको बहुत जानकारी मिलेगी कौन सी है वैदिक संपत्ति भी इसमें काफी सहायता करेगी और साथ में पीएनओ की एक पुस्तक है पुरुषोत्तम नागेश ओक की पुस्तक है वैदिक विश्व विश्व उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें आपको मिल जायेंगी और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सिद्ध किया और सात प्रमाण बल्कि वो यहां तक भी कहते थे कि अगर मुझे सहायता मिले तो ऐसे ऐसे खोजपूर्ण ग्रंथ पांच हजार लिख सकता हूँ ये उन्होंने अपने उसमें कहीं भूमिका में लिखा कि अगर मुझे समाज से इसी तरह की सहायता मिलती रहे तो मैं ऐसे ऐसे ग्रंथ पांच हजार लिख सकता हूँ अतिशयोक्ति भी हो सकती है मतलब उनका कहने का ये होगा कि मैं अधिक से अधिक इस तरह के खोज ग्रंथों को समाज को दे सकता हूँ ताकि लोगों को पता लगे हमारी वास्तविकता क्या है हम किस इतिहास में जी रहे हैं और कौन सा हमारा इतिहास है तो उन्होंने काफी परिश्रम किया उनकी कई पुस्तकें हैं भी जैसे जैसे बहुत सारी पुस्तकें उनकी ये एक है अंग्रेजी हास्यापद भाषा वो उनकी पुस्तक है भारतीय इतिहास की भयंकर बोले तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं तो अपना विषय चल रहा था कि इस वचन के अनुकूल जो सात बार और बारह महीने जो देखने में आते हैं और 12 ही राशियां हैं वो उनको कुछ और रूपों में कहते होंगे राशियां क्या है वास्तव में मनुष्य ने इनको अपने जीवन के साथ में जोड़ लिया है कि तेरे ऊपर ग्रह राशि चल रही है तो तेरा ये अनिष्ट हो जाएगा उसके ऊपर ये ग्रह चढ़ा हुआ है उसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है वास्तव में राशि क्या है कि आप या हम रात को तारो के बीच में जाए और ऐसी जगह जाए जहाँ बिजली कम से कम हो बिजली के प्रकाश में तारों की असली स्थिति का पता नहीं लगेगा आतारों की वास्तविक स्थिति का पता वहां चलता है जब अंधेरा हो जैसे गांव है या गांव के बाहर खेत है या जंगल है तो वहां जाकर के आप देखेंगे तो सब ऋषि और ये जितने जितने इस तरह के जो यहाँ पर गिना जैसे सिंह जैसी राशि का एक ढेर है समूह है आकाश में जैसे दूर से देखते है तो सिंह जैसा लगता है पूछ भी है सिंह तो उसका नाम सिंह राशि रख दिया तो तारों की एक सामूहिक राशि का नाम है ना कि उसका हमारे से कोई संबंध बैठता है तो इस तरह से बारह राशियां इन ज्योतिषियों ने देखी होंगी और हम भी देख सकते हैं अगर हम में से कोई ज्योतिष जानने वाला हो या खगोल विद्या जानने वाला हो तो हमें वो बता सकता है देखो ये सिंह राशि है ये मकर है ये ध्रुप तारा है और ये वो है ये सब बता सकता है ध्रुव तारा तो एक बार मैंने भी देखा था ये तो आप लोग ही देखते है पर मैंने विशेष देखा था वो अहमदा अहमदाबाद के वैज्ञानिक है एक ओ, बर्मा बर्मा जी बर्मा जी करके पूरा नाम मुझे याद नहीं है तो रोजड़ में मैं पढ़ता था आज जैसे आप लोग पढ़ते हैं आज ही विद्यार्थी रूप में तो दूरबीन लाए थे अहमदाबाद से बहुत बड़ी दूरबीन थी काफी बड़ी थी तो उसमें हम सब ब्रह्मचारियों को दिखाया था तो इतना बड़ा यूं ऐसा करके दिख रहा है और ऐसे उसपे चारों लपटे जैसे निकल रहे हैं ना लपटे निकल रही होती हैं ऐसे अब मेरे देखो नंगी आग देखते हैं तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है और दूरबीन से देखा तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था इसके एक तो और भी उन्होंने दिखाए तारे तो कभी आपको भी कोई ऐसी दूरबीन वाला यहाँ पे आ जाए तो आप भी रात में उन तारों को विशाल रूप में देखने का आनंद ले सकते हैं तो कहते हैं ये जो बारह राशियां और जो सात और जो बारह महीने वगैरह है इस व्यवस्था को देखिए और ये व्यवस्था सब जगह पाई जाती है इसी तरह मनुस्मृति का भी लगभग सभी देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश है उनके संविधान में कहीं परोक्ष रूप से है तो कहीं प्रत्यक्ष रूप से लेकिन मनुस्मृति को छोड़ करके दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं जो जिसने मनुस्मृति को छोड़ दिया हालांकि अपने भारतीय संविधान में भी मनु का कुछ हिस्सा शामिल किया है लेकिन फिर भी अपने जो भारत का संविधान है वो तो अधिकतर अन्य देशों पर आधारित है कहीं कहीं का थोड़ा कहीं का कहीं का इस तरह से मिलाकर के ये संविधान बनाया पूरा अपना शुद्ध भारतीय संविधान नहीं है तो अंग्रेजों का भी बहुत सारा है अंग्रेजों के जो एक्ट वगैरह चलते थे वो आज भी उसी तरह से हमारे देश में लागू हैं उन पर कोई विचार नहीं करता कि ये क्यों है इनको हटाओ या नहीं हटाओ या तो विचार करना नहीं चाहते या विचार आता ही नहीं है तो दुु। तो, दुु। तो अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि अब भाषा के संबंध में आप देखिए पास चाहते धारणा कि किस तरह से वो अपनी रखते है क्या रखते है कि जैसे मनुष्य जब इस धरती पर आया तो उसने बस ऐसी आवाज निकाली कौए को बोलते सुना किसी पक्षी बोलते सुना और अब भाषा बन गई किसी ने हमें सिखाई नहीं भाषा उन्होंने अपनी धारणा इस तरह की बनाई हुई है आज भी इस तरह की उन्होंने अपनी धारणा बनाई हुई है कि भाषा सिखाने वाला हमें कोई नहीं है आश्चर्य की बात तो यह है कि जब जब हम एक छोटे से बच्चे को वर्णवाला सिखाते हैं तो वर्णवाला सीखा सिखाया तो नहीं आता उसको वर्ण वाला सिखाई जाती है और सिखाने के बाद ही वो फिर एक एक वर्ण दो दो वर्ण तीन तीन वर्णों को जोड़ जोड़ करके फिर वो शब्द बनाता है शब्द से फिर दो शब्द बनाता है और फिर एक बाकी रचना करता है फिर उसको समझता है तो आजकल जब हम बिना सीखे किसी भाषा को हम सीख नहीं सकते और नई भाषा सीखने में बहुत सारा समय लगता है अब संस्कृत वाले जब जैसे मान लो किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ी अब वो यहाँ संस्कृत पढ़ रहा है तो बहुत कठिनाई आती है उसको एक एक चीज समझनी पड़ती है तो वो जो पाश्चात्यों की इस तरह की धारणा है कि भाषा का कोई जो व्यक्ता है या भाषा का कोई शिक्षक नहीं है हम खुद ही अपने शिक्षक है और हमने अपनी भाषा इस तरह से बना ली लेकिन ये बात बिल्कुल भी युक्ति और प्रमाण के ठीक नहीं बढ़ती क्योंकि हमारा उत्तर तो यह है कि ईश्वर ने भाषा सिखाई ईश्वर हमारा शिक्षक है सा, गुरु वो कालीन अनुदात काल से नष्ट होता है और वो पहले का भी गुरु उनसे पहलों का भी गुरु और सबसे पहलो का गुरु उनसे पहले का लेकिन आदि गुरु फिर कौन बैठेगा उसका कोई गुरु नहीं है वो हमारा शिक्षक है वो अंतिम शिक्षक है तो कहते हैं कि उस शिक्षक के द्वारा हमने भाषा सीखी तो अपने ये जो कल्पना करते हैं पाश्चात्य लोग उसमें बाइबिल के साथ में वो अपनी धारणाओं को जोड़ करके चलते हैं। क्या चलते हैं कहते हैं कि अब भिन्न भिन्न भिन्न भाषा कैसे उत्पन्न हुई इसका विचार करना अति आवश्यक है इस संबंध में यहूदी लोगों में एक ऐसी कहानी है कहते हैं कि यहूदी के धर्मशास्त्र शास्त्र में एक ऐसी कहानी वहां पर उल्लिखित है कि उनके पूर्वज स्वर्ग इतना ऊंचा एक बुर्ज, बुर्ज बना रहे थे बुर्ज मतलब एक एक ऊंचा कोई जैसे हाँ वो कैसे मीनार कह सकते हैं मीनार जैसे अहमदाबाद में बहुत सारी मीनारे हैं और वो कैसी हैं झुकी हुई तो है लेकिन पता नहीं कितने सौ वर्ष पुरानी है उनको हिलाओ तो हिलती रहती है लेकिन कभी गिरती नहीं है भूकंप बोझेलती है तूफान बोझ झेलती है कोई पहलवान आदमी आ जाए तो वो भी उसको हिला करके देख लेता है कि शायद मेरे शक्ति से गिर जाए पर वो बैसा का वैसा हिलता तो रहेगा लेकिन फिर बाद में स्थिर हो जाएगा तो ऐसी जैसे दिल्ली की अपनी कुतुब मीनार है वो ज्योतिष के आधार पर उसका निर्माण किया गया है लेकिन मुस्लिम सम्राटों ने उसका एक अलग तरह से नाम रख दिया दिल्ली की कुतुब मीनार उसका नाम कुछ और था नाम कुछ और रहा होगा लेकिन वर्तमान में उसी तरह से उसको देखा जाता है तो ये भाषा की उत्पत्ति कैसे सिद्ध करते हैं इसके संबंध में फिर कल चर्चा करेंगे अब शांति पाठ देशानीरन